अपक्ष ग्रहण योग्य विषय परोक्ष ज्ञान भ्रमो नृष्टात प्रदर्शनना दृढ़ अपतन ग्रहणयोग्य जो विषय विषय जिस परोक्ष ज्ञान का विषय अपतन ग्रहण ऐसे परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं होता है इसको दृढ़ करते दृष्टान्त प्रदर्शन ना दृष्टान्त देखा करके दृढ़ करते दशमोस्तीभ्रांत परोक्ष ज्ञानमीक्षते ब्रह्मास्ती तद्व से ज्ञाव सम दसमोस्ती परोक्ष ज्ञान विभ्रान ईचते दसमो अस्थि ऐसे वाक्य सुनकर जो ज्ञान हुआ वो परोक्ष ज्ञान है विभ्रांत विभ्रतका तो अभ्रांत विगत भ्रभ्रत भ्रमर हीत दिखा जाता है दसम ज्ञान वहां दशम है वो ज्ञान नहीं है पुस्तक में लिखा विभ्रतकार अभ्रत टीका मे ब्रह्म अस्थित तथ स्रम अस्थ वाक्य जो ज्ञान हे ब्रह्म हे वस्तकार अभ्रांत हे अज्ञाव साम अज्ञान आवरण असत आवरण समान है असत आवरण समान है जिसकी निवृत्ति होती एक, एक ज्ञान है परोक्ष ज्ञान एक ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान से किसकी निवृत्ति होगी हा कुछ बोलना नहीं अभान की निवृत्ति होती परोक्ष ज्ञान से तो देखो मैं पूछता हूँ आपने पहले कहा अभान मैंने क्या तो अभान की निवृत्ति होती आगे असत्य क्यों कहते हो एक बार पूछा फिर फिर और एक का नहीं कहना जितने पूछा है इतने परोक्ष ज्ञान से अभाना की निवृत्ति होती है, है। हाँ इतने कहा ज्ञान से किसकी निवृत्ति होगी असत्यपादक असत्यपादक अभाना अभाना क्या कहता असत्यपादक हाँ असत्यपादक आवरण की निवृत्ति होगी परोक्ष ज्ञान से आवरण की निवृत्ति होती असत्य आपादक आवरण की निवृत्ति होती है। दोनों में दसमोस्थी ज्ञान से परोक्ष ज्ञान अपरुक्ष ज्ञान होगा इसमें किसकी निवृत्ति होगी असत्य का आवरण आप की निवृत्ति ब्रह्मोस्थ ज्ञान से अभान आपादक आवरण की निवृत्ति होती है देखो दोनों में अज्ञान आवरणम निवृत्ति होता है समान है दसमोस्थित आपकम यथार्थ वक्ता है ज्ञानम ज्ञानम जैसा अज्ञान असत्वावरण से, असत्वा से समान असत्व का आवरण से हे दोनों की निवृत्ति होती परोक्ष ज्ञान से किसकी निवृत्ति होगी असत्व आवरण असप्त आवरण असप्ता जो आवरण है उसकी निवृत्ति होती ज्ञान से है इसी ज्ञान से अभान आदक आवरण की निवृत्ति हो गया नहीं नहीं अस्ती इस ज्ञान से अभान आपादक आवरण की निवृत्ति होती है अपरुष ज्ञान से पुरुष लोक में आया असत्ता निवर्तित परुक्ष ज्ञान होता परोक्षक्या परोक्ष ज्ञान उत्पद्य चेत अपक्ष ज्ञान कूत जायत दसमस्थ वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान वहाँ ब्रह्मा अस्थि ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान होता है नहीं। क्या क्या होता है वाक्य से परोक्ष ज्ञान यदि उत्पन्न होता है तो अपरुष ज्ञान कुतो जाए थे वाक्य से तत्व से तो पहले कहा ब्रह्मा अस्ति वाक्य से परुष ज्ञान हुआ तो अपरुष ज्ञान कहाँ से होगा इतिहास संख्य विचार वाक्य देव वाक्य से होगा केवल वाक्य से नहीं विचार विचार के साथ मनन निधि के साथ श्रवण वाक्य से ज्ञान होगा इत्याह आत्मा आत्मा ब्रह्मेती वाक्या निःशेषे नचारिशे व्यक्तिलिख्यते यद दशमस्तमसी यद दशम स्तम स्थिति इस वाक्य से अपरक्ष ज्ञान होता है नहीं होता है नहीं समझ कर बोल ना क्या पूछा था दसम स्थिति ज्ञान से अपरुष ज्ञान होता है ये उत्तर दिया ठीक दसम स्थिति वाक्य से अपरक्ष ज्ञान होता है या नहीं नहीं होता है परुषी ज्ञान होता है <स्थाथ> हो। दसम स्तमस इसी वाक्य से अपरुषी ज्ञान दसम स्तमस इत इसी वाक्य से दशम मैं हूँ ऐसे ज्ञान होगा दसम स्तमस वाक्य से दशम मैं हूँ व्यक्ति का उल्लेख होता है, होता है। <स्थाथ> जिस प्रकार दसम स्तमस इतः वाक्य व्यक्ति उल्लेख्य थे दसम तम हो इसी वाक्य से व्यक्ति का उल्लेख होता है मैं दसम हूँ ठीक इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म ये आत्मा ही ब्रह्म है विचारित है पूरा विचार करने पर व्यक्ति थे अहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य तो पूरा उसका विचार मनन दिखा विचार करने के बाद वाक्य को कर, छोड़ करके लक्ष्यार्थ लेने पर व्यक्ति का उल्लेख होगा अहम ब्रह्म जिस प्रकार दसमो असमोसी दसम तुम दसम हो तमसी इसी वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है क्योंकि व्यक्ति का उल्लेख होता है ठीक इसी प्रकार अरेत्मा ब्रह्म ये महावाक्य उसका पूरा पूरा विचार करने के बाद व्यक्ति का उल्लेख होता है अपरोक्ष ज्ञान होता है पहले परोक्ष ज्ञान हुआ था ब्रह्मास्थी आगे अरिमात्मा ब्रह्म वाक्य से जो ज्ञान होगा विचार अपूर्वक ज्ञान होगा अपरुष ज्ञान अहम अस्म ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म महावाक्यार्थ है महावाक्य का अर्थ विचार करना होता है सम्यक विचार अच्छी तरह से विचार करने के बाद पहले ज्ञान हुआ था ब्रह्म ये ज्ञान अपरोक्ष है परोक्ष ज्ञान हुआ था पूर्वम अस्थि परोक्षत अवगत से ब्रह्म पहले ब्रह्म ज्ञान हुआ तो था परोक्षत्व किसी वाक्य से ब्रह्माष्टी नहीं ब्रह्मास्ति ब्रह्मास्ति वाक्य से परोक्ष आता ओ ब्रह्म का भी ज्ञान होगा अहम अस्मी ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न साक्षात करते आत्मा ब्रह्म आत्मा प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में साक्षात्कार किया जाता है तत्व दृष्टान्त यदव दसम स्तम सी जैसे तुम दसम हो इसी वाक्य से अपरो ज्ञान होता है इसी प्रकार दसम स्तमसी वाक्य तो जिस वाक्य से स्वात्म दशमत्व यथा तो साक्षात क्रिया थे अपने में दसमत्व का साक्षात्कार होता है पर दसम अस्थि से सुना दसम कूत्र अस्थि कह, तो कहा दसम स्तमसी न को गिनती कर देने पर अपने में दसमत्व का साक्षात्कार होता है साक्षात्कार का था आंख से देखना अपने दसमत्व को देखना आंख से देखना पड़ता है आंख नहीं किसी नहीं केंद्र ज्ञान हो गया मन से समह इसी प्रकार हम अस्वी ब्रह्म साक्षात्कार होता है तद्व इसी प्रकार आत्मा विचार सहस वाक्य न अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्ति प्रकार वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होगा केवल वाक्य से नहीं विचार सहकृतना विचार सहकृत वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है किस प्रकार होती उसके प्रकार को दृष्टान सह तेना सहित तुल्य वर्गी सूत्र से होता है सब दृष्टान्तम दृष्टान्त के साथ कहते हैं दशम कृष्ण समेव समेव स्वेति निराकृते गणय्वा श्य सह स्व दशम स्मरेतृत दशम कह पहले रो रहते सबू ने कहा दसम अस्थि परोशी ज्ञान हुआ दसम अस्थि ज्ञान होने पर प्रश्न करते दसम कहो कौन दसम है? कहा है? प्रश्न का निराकरण हो गया उत्तर देकर के तुम एवो तुम दसम हो सेन सह गणित सबको गिन करके अपने को छोड़ देते थे न गिनती करने का अपने गिनती कर दिया अपने भी दसम तो ज्ञान होगा गणित समे दशमं स्मरेत में दशमस्मरण हो जाता है दसम का ज्ञान होता है तया अस्ती दसम क आपने कहा दशम है ये दशम कहा कौन हे प्रश्न कृते उसका उत्तर तस् इति परिहारे अभी प्रश्न का परिहार उत्तर का तमे दसम अभी कहने पर स्वात्मना सह इतरा नव गणित अपने साथ इतर नव को गिनती करके अहम दशमोस्मी यदि स्वमेव दशम स्मरित दशम का स्मरण करते हमें दशम दशमे में दशम से जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान भ्रम है नहीं, नहीं।, नहीं। अस् दसम अस्तित्व ज्ञान से विचार सहित वाक्य जनित आज न विपर्याद रूपता विपर्य भ्रम रूप नहीं संशय भी नहीं है क्यूँकी विचार सहित वाक्य जनित है विचार के साथ दशम स्तम से इसी वाक्य से उत्पन्न होने से विपर्य भ्रम नहीं आदि से संशय भी नहीं अहम दसम दश्मी ऐसा निश्चय हो जाता है नदीरस्य विहन्यते दशमोस्मी की वाक्योत्थ्योत्था न धीर संशयः हेरि आदिमध्यावसानु नसय विहन्यते आदि दसमोश्मी थी वाक्योत्थाधि वाक्यजन्य ज्ञान तमेव दसमोसी दशम दसमो स्तमसी दसमो ये वाक्य है वाक्य था वाक्य से उत्पन्न होने वाली युद्धि है ज्ञान ऐसे न विहनते दसमोषमी से जो ज्ञान हुआ वो उसका बाध नहीं होता है आदि मध्यावसाने सु नवत्व से संशय न आदि मध्यावसाने कहीं से गिनती करने पर नवत्व से संशय नहीं है सब आगे सब न है और अपने में दसम रहेगा न जिस गिनती करें न सामने है या नहीं, नहीं? नहीं। नवत्व में संशय नहीं तो अपने में दसम हो जाएगा दसम का बाद नहीं होता है दसम प्रकार तो अच्छा दशम से तमेव दशमोसी वाक्या तमेव दशमो तुम दसम हो परिगणनादि लक्षण विचार सहित है। वहां तो हम ब्रह्म में बाच्यार्थ को छोड़कर के लक्ष्यार्थ बोले ना ये विचार है यहाँ क्या विचार है परिगणनादि लक्षण इधर से गिनती गिनत का नशम इधर से गिनत का नशम आगे न का संशया नहीं निश्चय हो जाएगा तो अपने में दशम का साक्षातकार होगा तो आदि मध्यावस में से देखा न है तो अपने दशम का ज्ञान होता है तो यहाँ विचार क्या है परिगणना लक्षण विचार संहिता परिगणन आगे विशेष गिनती करना फिर अपने को दस समझना अहम दसमोश्मी ये जो बुद्धि है नीघा तो नहीं होती बुद्धि का न के ना ज्ञान है न बाध्य किसी ज्ञान से बाधित नहीं होती बुद्धि राज्य में सर्प ज्ञान होता है उसका कभी होता है, हो है।, है। कब होगा रज्जु ज्ञान से ज्ञान से बात होगा काली ज्ञान से बात हो जाएगा सर्प ज्ञान पहले हुआ था उससे रज्जू बाद होता है सर्प ज्ञान नहीं राज्य में सर्प ज्ञान हुआ उसका होगा कभी होगा कैसे होगा राज्य से बात होता है रज्जु <सटिण> तो के ज्ञान से राज्य के ज्ञान से रज्जु तो वहाँ है बात करेगी कैसे बात होता है रज्जु ज्ञान से एक ठीक उत्तर देना कोई क्या ज्ञान से ज्ञान से तो सर्प ज्ञान तो ज्ञान है उससे बात हो जाएगा और राजू से हो जाती है रज्जु उसको करेगी अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान से बात होता है अधिष्ठान रजू रजू के यथार्थ ज्ञान होने पर संशय ज्ञान से ही बात नहीं होगा रज्जु व सर्पय हो गया सर्प ज्ञान के बाद होगा नहीं। रज्जू का यथार्थ ज्ञान निश्चय ज्ञान से बात होता है अहम दसम बुद्धि नव परिगणन क्रियायाम चो गिनती करते नवा नाम से गिनती करो आदि मध्यावसानी छो परिगणन यहाँ से गिनती कराना कभी संशय होता है ना यहाँ से गिनती क्या फिर इधर से गिनती क्या ठीक या नहीं जहाँ से बीच में देखा इधर से गिनती क्या तो निश्चित होगा नदी नही संशय आठ है <coughs> होगा हो तो दसम अपने होगा <coughs> आज मध्यावसान सु परिगणी अहम दसम नशय होगा या नहीं संशय से न भवे संशय नहीं होगा अतः सात दृढ़ अपरक्ष रूपा मैं दसम जो ज्ञान है ये अपरुक्ष है हाँ विचार कर कहा मैं दशम दसमैसी ज्ञान अपृढ़ दृढ़ दृढ़ अपा ओ दशमो आदिवेश ये तो दृष्टान्त तो हुआ दसमस्तम से वाक्य दाष्टान्ति के योजना दृष्टि दत्तम सक्य सदेवाक्य ब्रह्म सत्व परत गृत तत्व सक्यां सुल्लिखेत व्यक्ति छांद कोषद्या सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक अद्वितय ये पहला आया विचार आया था एकम एव अद्वितय सगत सजाते विजाते भेद निराकरण करने के लिए तीन पद है, है सौम्य इधम अग्रे सदवासी इदम जगत नाम रूपात्मक जगत अग्रिका सृष्टि के पहले सत ब्रह्म ही था एकम एव अदित्यम इत्यादि वाक्य न ब्रह्म सदभाव प्रथम निश्चित इस वाक्य से ब्रह्म का सद्भाव अद्वितीय ब्रह्म है ये निश्चय पहले होता है ये ज्ञान अपरोक्ष है नहीं तो है, है? उत्तर दिया ब्रह्म है इसे ज्ञान हुआ ये ज्ञान अपरोक्ष है <laughs> अपुक्ष है क्या तो जना नहीं नही क्या है पूछे तो कौन अपक्ष ब्रह्म सद्भाव प्रथम निश्चित ब्रह्म सद्भाव का निश्चय हुआ वो निश्चय अपरोक्ष ज्ञान है ब्रह्म है ऐसे ज्ञान हुआ तस्य जीव रूपेण प्रवेशाद युक्ति परलोचना जो करता है तुझ्वा तदे अनुप्रावशत सृष्टिकर्ता ही जीवर रूप प्रविष्ट हुआ जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म वही जीवर रूप प्रविष्ट हुआ श्रुति में कहा गया ये प्रवेशादि युक्ति यदि वही प्रविष्ट हुआ तो फिर जीव ब्रह्म है इसका विचार करके या, प्रत्येक रूप संभाव्य संभावना मनन की संभावना होती पहले असंभावना मैं कैसे ब्रह्म हूँ मैं क्या हूं परिचय तो कोई संभावना है कि ब्रह्म ही प्रविष्ट हुआ जीव तो रूप लक्षार्थ को लेकर के जलाकाश का क्या करके, करके कुटस्थ महाकाश एक होता है स्वप्न दृष्टान्त को लेकर विचार करके हाभव है संभावना होने के बाद फिर तत्व इत्यादि वाक्य न श्रुति तत् तत ब्रह्म तुम हो इस वाक्य से अद्वितीय ब्रह्म रूपम आत्मान साक्षात कुर्यात अपने ही अद्वितीय ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है अद्वितीय ब्रह्म रूपम आत्मान कैसे अधिकार करता है अहम ब्रह्मास्मि अहम अस्मि ब्रह्म ये साक्षातकार करता है चक्षु के द्वारा नहीं दशम में हूँ ये साक्षातकार चक्षु से होता है नहीं इसी प्रकार अहम ब्रह्माष्टमी वाक्य से ज्ञान होता है दसम तुम हो इस ज्ञान हुआ वाक्य से हुआ वाक्य से ज्ञान होने पर वो ज्ञान को परोक्षे मैं दसम हूँ ज्ञान परोक्ष है अपरोक्ष है वाक्य से अहम अस्मी दशम ज्ञान अपुचह इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मी ज्ञान अपच हे साक्षात्कार परोक्षतः हे वे न ब्रह्मत नैव आदिम्ध्यावसानु आदिमद्वसानु स्रह्म न्यचरेतरेतस्मा पर प्रतिम्क्ष प्रतिष्ठित आदिवेश आदि मध्यावसाने सुस् ब्रह्म नैव है समय ब्रह्मत्व का व्यभिचार नहीं होता है जैसे गिनती करने पर भी मैं ब्रह्म वैसा निश्चय होता है जिस वहाँ नवा के संख्या नहीं मैं दसम हूँ सृष्टि स्थिति प्रलय जैसा हो अहम अस्म ब्रह्म ज्ञान है उसका व्यभिचार नहीं होता है अपरोक्ष ज्ञान हुआ वाक्य से श्रुति वाक्य से तस्मात अपरक्ष प्रतिष्ठितम् इसलिए ज्ञान में ये प्रतिष्ठित है स्थिर है अपरुक्ष ज्ञान है कोष कितने हैं पांच कोष में अन्नमय के बाद प्राणमय अन्न के बाद प्राणमय तत्व से क्या है विज्ञान में प्रत्येक कोष में स्थूल मनुष्य जीवामी हम हम सोचा निश्चिन्मी ऐसे जो व्यवहार होता है अन्नमय प्राण मै आदि में, में, में आत्म व्यवहार होता है ऐसे व्यवहार होने पर भी आदि मध्यवसान आत्मा का व्यवहार होने पर भी जो अहमअ्रह्म ज्ञान उसका वो अन्यथा नहीं होता है ज्ञान हमेशा ही निश्चित रहता है ज्ञान जब साक्षात्कार हो जाता है ज्ञान उसके बाद व्यवहार में मैं मनुष्य मैं जाता हूँ इसे कह देगा तो ज्ञान रहेगा रहेगा तो ये कोई नहीं कि मैं मैं कह दिया तो ज्ञान भाग जाएगा तो ज्ञान नहीं हुआ तो मैं ऐसे व्यवहार करने पर ही अहम गच्छा ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया ज्ञानी को सकता है अहम गच्छा कोई को बोलते ज्ञानी तो ब्रह्म रूप है कैसे कहेगा ब्रह्म रूप जो ब्रह्म है वो नहीं कहता है वो ब्रह्म जो है वो ज्ञानी है क्या वो ज्ञान है ब्रह्म है ज्ञानी अपने को ज्ञानी मानता है ब्रह्म मानता है ब्रह्म मानता है अपने को ज्ञानी नहीं मानता अज्ञानी उसको ज्ञानी शब्द से कहते हैं वो अपने को ज्ञानी मानता है ज्ञानी मानेगा तो फिर ज्ञान ब्रह्म अलग हो जाएगा उसमें अपने को ब्रह्म मानता है उसमें शब्द प्रयोग नहीं होता है किन्के सब्द प्रयोग होता है तो ब्रह्म बुद्धि का व्यभिचार नहीं होता है इसलिए अपरुक्षित प्रतिष्ठितम स्थिर अत एवं आत्म न बुद्धि ये जो आत्मा में ब्रह्मत्व बुद्धि हुई वाक्य से तत्व से वाक्य से विचार से तो वाक्य से पंचान कोषा नाम, आदि मध्य आत्मनु सुवहार भी पांच कोष में व्यवहार होता है कहीं कैसे आत्मा का व्यवहार आत्मा व्यवहार होने पर भी नहीं वह ये जो आत्मा में ब्रह्मत्व बुद्धि अन्यता नहीं होती ही. वो स्थिर रहती है अतो बुद्धि अपरुष ज्ञानोत्तम सुस्तित इसलिए अहमअान अपरुच है स्थिर है अन्यथा नहीं होती बुद्धि प्रतिष्ठितम्। महावाक्य से अपरुच ज्ञान होता है अपरुष ज्ञान है अहम अस्मी ब्रह्म ब्रह्म अस्थि से ज्ञान को कहते परुक्ष ज्ञान महावाक्य किसको कहते किसको मालूम है किसको कहे महावाक्य तो तो एक बार दूसरा कोई कुछ बोलते सुनकर नहीं बोलना अब ये बोला सुनकर बोलते पहले ता बोल ले, तो आप बोल रहे तत्व से आदि फिर कोई कुछ बोला फिर बोल देना ऐसा नहीं करना एक बार बोल देने चुप बैठना और कोई कहता उसको सुनकर फिर बोल देना ऐसा नहीं करना सब लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो ठीक नहीं मैं अपने परी क्या कहा से अधिक वाक्य फिर वो सुन दिया सुनकर बोल देना आप अब मैं कितने बार मार किया कोई कुछ बोलते तुरंत सुनकर बोल देते हो। ऐसा नहीं करना उस दिन मैं पूछा था तीन अवस्था सप्तक है और कितना अवस्था रहे कोई पांच कोई तीन कोई सात कुछ कहे चार में कहते में तुरंत बोल दे चार अवस्था ऐसा करते तो ऐसा नहीं करना सुन करके कर नहीं बोलना पहले बताया था भेद भ्रमण निवर्तक वाक्य महावाक्य महावाक्य क्या है भेद भ्रम निवर्तक वाक्य जीव ब्रह्म में भेद भ्रम होता है उसका निवर्तक वाक्य होने से उसको महावाक्य कहा महावाक्य कौन है तो तत्व से अहम ब्रह्मास वाक्य महावाक्य किसको कहते हैं? भेद भ्रम निवर्तक निवर्तक वाक्य को कहते हैं महावाक्य और एक होता अवान्तर वाक्य अभांतर वाक्य किसको कहते हैं स्वरूप वाक्य स्वरूप बोधक वाक्य अभांतर वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म सदय समय दमग्राशि एकम वित होते अभांतर वाक्य स्वरूप बोध वाक्य को होते हैं अभांतर वाक्य और भेद ब्रह्म निवर्तक वाक्य को कहते हैं महावाक्य अवान्तर वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है विचार करने पर विचार सहित तो महावाक्य से अपरोय ज्ञान होगा अपरोक्ष ज्ञान होता है अहम ब्रह्म अहमअसीम ब्रह्म और ब्रह्म अस्थि इस ज्ञान को क्या कहेंगे परोक्ष ज्ञान ब्रह्म अस्थि ज्ञान परोक्ष और अहम ब्रह्म इस ज्ञान अपरोक्ष पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मुद्य पूर्ण Let me see.